श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ गंगा जी में बाढ़ श्री रामकृष्ण देव के वस्त्र त्याग की बात के प्रसंग में एक और दिन की घटना हमें याद आती है चांदनी रात थी संभवतः कृष्ण पक्ष की द्वितीया या तृतीया होगी रात को लेटने के थोड़ी देर बाद ही गंगा जी में बाण चंद्र के आकर्षण से समुद्र का जल दिन रात में दो बार फूल उठता है और वहाँ की नदियों के मुहाने से जल ऊपर की ओर बड़े वेग से चढ़ने लगता है इसे ज्वार कहते हैं किसी किसी दिन विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या उसके दो एक दिन आगे पीछे वह ज्वार का जल बहुत ही अधिक वेग से दो चार हाथ ऊंचा होकर गरजता हुआ आने लगता है इसी को बांध कहते हैं बांध आ गया श्री रामकृष्ण देव बिछौना छोड़कर अरे बांध देखना है तो चलो कहकर सबको पुकारते हुए गंगा किनारे वाले चबूतरे पर दौड़कर पहुंच गए नदी की शांत शुभ्र जलराशि ऊंची लहरों में परिणत होकर उनमत्त की तरह समुद्र की ओर से आकर प्रचंड वेग से चबूतरे पर उछलने लगी इसे देखकर वे बालक की तरह आनंद से नाचने लगे वे जब हमें बुला रहे थे उस समय हमें तंद्रा आ गई थी जगने पर भी ऊंघाई के कारण कपले संभाल उनके पीछे जाने में कुछ विलम्ब हो ही गया इतने में चबूतरे पर आते ही बांध का जल निकल गया कोई उसको थोड़ा सा देख सका और कोई उसे बिल्कुल देख ही नहीं सका श्री रामकृष्ण देव अब तक अपने ही आनंद में विभोर थे बांध के निकल जाने पर हमारी ओर घूम कर बोले बता कैसा बांध देखा यह जानकर कि हमारे धोती संभालते तक बांध चला गया बोले अरे मूर्ख तेरे धोती संभालने के लिए क्या बांध रुका रहेगा मेरी तरह धोती छोड़कर क्यों नहीं आ गया ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य जानकर सब कर्मों का अनुष्ठान विवाह करने की इच्छा है या नहीं नौकरी करेगा या नहीं इस तरह के उनके प्रश्नों के उत्तर में हम लोगों में से कोई कोई कहता विवाह करने की इच्छा नहीं है महाराज किंतु नौकरी करनी होगी अनुपम स्वतंत्रता प्रिय श्री रामकृष्ण देव को ऐसी बात बहुत ही विषम प्रतीत होती थी वे कहते यदि विवाह करके गृहस्थी का धर्म ही निभाएगा तो जीवन भर दूसरे का नौकर होकर क्यों रहेगा अपने मन को पूर्णतया ईश्वर में सौंपकर उन्हीं की उपासना करो संसार में आकर मनुष्य के लिए इससे अधिक महान कार्य और कुछ नहीं हो सकता और ऐसा करना यदि असंभव प्रतीत हो तो विवाह करके ईश्वर लाभ को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य रख कर, कर्तव्य पालन करते रहो यही उनका अभिमत था इसलिए आध्यात्मिक राज्य में वे जिन लोगों को उत्तम या मध्यम अधिकारी समझते थे उनमें यदि किसी ने विवाह किया है अथवा विशेष कारण के बिना साधारण मनुष्यों की तरह धनोपार्जन के लिए नौकरी करता है अथवा नाम की आकांक्षा से किसी अन्य प्रकार के कार्य में नियुक्त होकर अपने शक्ति का क्षय कर रहा है तो ऐसा सुनने पर वे बहुत दुखी होते थे अपने बालक भक्तों में एक स्वामी निरंजनानंद नौकरी कर रहा है यह जानकर उन्होंने एक दिन उससे कहा था तू अपने वृद्ध माता के पालन पोषण के लिए नौकरी कर रहा है यह ठीक है किंतु यदि तू अन्य किसी कारण से नौकरी करता तो मैं तेरा मुँह नहीं देख सकता एक दूसरा भक्त छोटा नरेंद्र विवाह करने के बाद काशीपुर के बगीचे में उनसे मिलने आया था उसे देखते ही मानो उन्हें पुत्र शोक हुआ है इस ढंग से उसके गले लिपटकर कर रहते हुए बार बार कहने लगे ईश्वर को भूलकर एकदम संसार में डूब न जाना सरल ईश्वर विश्वास और मूर्खता भिन्न वस्तुएं हैं सदसद विचार संपन्न होना चाहिए नवा की प्रेरणा से इस बात का विपरीत अर्थ ग्रहण कर कि विश्वास के बिना धर्म मार्ग में अग्रसर होना असंभव असंभव है हम में से कोई कोई उस समय जिस जिस पर विश्वास कर बैठते थे श्री रामकृष्ण देव की तीक्ष्ण दृष्टि उस पर पढ़ते ही वे उसे समझ जाते थे तथा सावधान कर देते थे विश्वास के अवलंबन से धर्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कहने पर भी उन्होंने कभी किसी से सद सदविचार का त्याग करने के लिए नहीं कहा सदसद सद विचार संपन्न होकर धर्म मार्ग में अग्रसर होना चाहिए और इष्ट अनिष्ट विचार किए बिना सांसारिक किसी भी कर्म में अग्रसर ना होना चाहिए यही उनका मत था ऐसी हमारी धारणा है अपने आश्रित वर्ग में एक व्यक्ति स्वामी योगानंद पूर्व नाम योगेंद्रनाथ राय चौधरी एक दिन किसी दुकानदार को धर्म भय दिखाकर एक लोहे की कड़ाही खरीद लाया घर आकर देखा कि दुकानदार ने फूटी कड़ाही दे दी है इस बात को जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उसे फटकारते हुए कहा था ईश्वर भक्त होने के लिए क्या मूर्ख बनना होगा क्या दुकानदार दुकान, दुकान लगाकर धर्म करने बैठा है तो ऐसा मूर्ख है कि उसकी बात पर विश्वास करके कड़ाही बिना देखे ही ले आया भविष्य में कभी ऐसा न करना कोई चीज खरीदने के पहले दस पाँच दुकानों में घूम ठीक दाम जांच लेना लेना और उसे उसे लेते समय अच्छी तरह देख लेना। फिर जिन वस्तुओं पर घाता मिलता है उसे भी लिए बिना चले मत आना अधिकारी का दयावान और निर्मम होने का उपदेश धर्म लाभ करने के लिए आने पर किसी किसी व्यक्ति में दया का भाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसके फलस्वरूप वही उसके बंधन का कारण बन जाता है और कभी कभी वह धर्म भाव उसे धर्म भ्रष्ट भी कर डालता है कोमल हृदय नर नारियों में प्रायः ऐसा होता है इसीलिए वे उस श्रेणी के नर नारियों को कुछ कठोर होने और उससे विपरीत स्वभाव वालों को दया का भाव लाने के लिए उपदेश देते थे हम में से एक व्यक्ति स्वामी योगानंद का हृदय बहुत ही कोमल था कोई विशेष कारण उपस्थित होने पर भी उनमें कभी क्रोध का उदय नहीं होता था अथवा किसी को वे कभी कटुवचन नहीं बोलते थे अपने स्वभाव के विपरीत होने पर भी तथा स्वयं की बिल्कुल इच्छा न होते हुए भी अपनी माता की आंखों में आंसू आए हुए देखकर एक दिन वे एका एक विवाह कर बैठे इस कर्म के कारण उनके हृदय में अनुताप हुआ तथा निराशा होने लगी किंतु श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण करने के कारण तथा उनके आश्वासन वचन से वे बच गए तदनंतर श्री रामकृष्ण देव की उन पर इस बात की विशेष दृष्टि रही कि वे अपनी अनुचित कोमलता तथा दया भाव का संयम करके ही प्रत्येक कार्य कर सकें मामली विषय में श्री रामकृष्ण देव किस ढंग से उन्हें शिक्षा देते थे दो एक घटनाओं का उल्लेख करने से स्पष्ट हो जाएगा श्री रामकृष्ण देव के वस्त्र जहाँ रखे रहते थे उसमें एक झिंगुर घर बनाए बैठा हुआ दिखाई पड़ा श्री देव ने योगानंद से कहा झिंगूर को पकड़कर बाहर ले जाकर उसे मार डालो वह वैसा आदेश पाकर उस झिंगूर को बाहर ले गया परंतु उसे मारा नहीं यूँ ही छोड़ दिया उसके आते ही उन्होंने पूछा क्यों रे झिंगूर को मार डालना? उसने संकुचित होकर कहा नहीं महाराज उसे छोड़ दिया इस पर श्री राम कृष्णदेव ने उसे डांटते हुए कहा मैंने तुझसे उसे मार डालने के लिए कहा तूने उसे छोड़ क्यों दिया जैसा करने को कहूँ ठीक वैसा ही करना नहीं तो भविष्य में गुरुतर विषयों में भी अपने मत से काम करके पछताएगा